आप तो इच्छा मात्र से ही ठाकुर का दर्शन करा दे सकती हैं माँ नरेंद्र को ठाकुर ने स्पर्श किया था उसी से नरेंद्र चिल्ला उठा था साधन भजन करो उन्हें देख पाओगे मैं माँ आप जिसकी गुरु हैं उसे और साधन भजन की क्या आवश्यकता माँ यह तो ठीक है फिर भी बात क्या है जानते हो घर में खाना बनाने का सारा सामान है फिर भी खाने के लिए तो भोजन बनाना ही पड़ता है जो जितने जल्दी पकाएगा उतने ही जल्दी खाने को पाएगा कोई सुबह खाता है कोई शाम को कोई आलस्य करके पकाने के भय से उपवासी ही रहता है मैं माँ मैं यह बात नहीं समझ पाया माँ जो जितना अधिक साधन भजन करेगा वह उतना ही जल्दी उनके दर्शन पाएगा नहीं करने पर भी अंत समय में तो दर्शन पाएगा ही निश्चित रूप से पाएगा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 जब मैं कुआलपाड़ा आश्रम में था तो उस समय मेरा काम था रसोई घर की सफाई करना और पीतल की हंडी माँजना उस समय बरसात के दिन थे हंडी माँजते माँजते हाथ में घाव होने से कष्ट पा रहा था एक दिन जयराम बाटी जाकर माँ को प्रणाम करने पर माँ ने पूछा क्यों जी ठीक हो तो मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ माँ क्यों क्या फिर से पेट का दर्द शुरू हुआ गया है मैं नहीं माँ दर्ज तो नहीं है लेकिन हाथ में घाव हो गया है दोनों समय हंडी माँजना पड़ता है माँ आकाश से गिरे तो खजूर में अटके कहाँ संसार को छोड़कर आया कि भगवान का नाम लेगा पर यहाँ तो केवल काम आश्रम द्वितीय संसार है लोग संसार छोड़कर आश्रम में आते हैं लेकिन ऐसा मोह जकड़ लेता है कि आश्रम छोड़कर जाना नहीं चाहते तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है तुम डहरकुंडू चले जाओ जितना बन पड़े वहाँ लड़कों को पढ़ाना और साधन भजन करना मैं माँ मेरी इच्छा है कहीं जाकर साधन भजन करूं, लेकिन शरीर ठीक नहीं है माँ अभी कुछ दिनों तक सामान्य काम काज लेकर रहो जब मन में प्रबल इच्छा होगी तब जाना मैं जब तो करता हूँ लेकिन मन स्थिर नहीं होता माँ मन स्थिर हो या न हो जब करना रोज यदि इतना संख्या जब कर सको तो अच्छा होगा मैं माँ आशीर्वाद दीजिए कि जिससे ठाकुर का दर्शन पा सकूँ माँ तुमने तो स्वप्न देखा है अतः दर्शन पाओगे और एक दिन जयराम भाटी जाते समय मन ही मन सोच रहा था कि यदि माँ की थोड़ी सेवा कर सकूँ तो बड़ा आनंद हो जाने पर देखता हूँ कि माँ तेल की कटोरी पास रख कर, दोनों पैर फैला कर बैठी हुई हैं मैं वह तेल माँ के पैरों में लगाने लगा माँ ने कहा देखो इस पैर को थोड़ा जोर से मालिश करो तो यहाँ पर बहुत दर्द होता है मुझे तेल लगाने में प्राय 25 मिनट लगे माँ ने कहा इस बार हुआ तो अब नहाने जा रही हूँ ठाकुर की पूजा करनी होगी तुम यहाँ खा पी जाना मैंने कहा नहीं माँ अभी ही जाना होगा फिर किसी दिन आऊँगा माँ ने कहा